पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण चल रहा था साध्या भाव का परिष्कार कर दिया गया तीन विशेषण से सर्वप्रथम लक्षण था साध्य अभाव अवृत्तित्व व्याप्ते है लक्षणम साध्य अभाव अवृत्तित्व उस साध्याभाव अंश का परिष्कार करते हुए आपने लिखा साधुताव छेद का संबंध अवचन साधुताव छेदन साधताव छेदन साधित लक्षण किया है ना साधता सम्बंधावचन जोड़ा क्योंकि पर्वत वन्नी सहयोग समन्स है किन्तु वहां समवाय समय नहीं रहेगा समवाय समय से वन्नी अपने अवयो में वन्य वयो में रहता है इसे जब तक आप साध्याभाव में प्रतियोगी पूता साध्य के अंदर विशेषण नहीं दोगे कौन से संबंध से साध्य लेना चाहिए तो हम समय को लेकर के भी दोष दे सकते वृत्तव ही धूम में आएगा लक्षण का, का व्याप्ति हो जाएगी इसलिए आपने विशेषण दिया साधता अवच्छेद संबंध आवच्छ साध्या भाव होना चाहिए फिर समस्या उसी जगह पर आपने एक सत्य द्वयम नास्तिक के आधार पर वनी भले है पर्वत में लेकिन वे वन्य भय नहीं है तार्श उभया भाव को लेकर ये पुनः धूम में ही अवृत्ति दोष दिया तो वृतित्व तो नहीं आया अवृत्तित्व तो नहीं आया वृतित्व तो तो ही रहा अव्याप्ति हुई तो निवारण करने के लिए आपने साधा इतना धर्म अनवच्छ ने शब्द दिया तार्श प्रति साध्यवाधिकरण होना चाहिए यह साध्यवा को परिष्कृत करने के बावजूद चालनी न्याय से पर्वत ने मानस यही है मानस ने छप्तर मानसीय वनी नहीं है पर्वतीय बनीनीय इस प्रकार का लेकर के मानसीय वन्य भाव को पर्वत में दिखा दिया मानसीय वन्य भाव को लेकर के भाव आदि में आया व्याप्त स्थल होने पर आपने दिया साधता अवच्छेद का अवच्छिन्न होना चाहिए ये आपने कहा संक्षेप में कल का विचार है साधता अवच्छेद आवच्छ साधुता अवच्छेद इतर धर्म छता प्रतियोगिता साध्याभाव अधिकरण निरूपभाव व्याप्ते लक्षण ये भाव का पर विचार कर रहे हैं कि साध्याभाव का अधिकरण तो हो साध्या भाव का अधिकरण प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए जो साध्याभाव का अधिकरण है वो प्रतियोगी का वेदिकरण होना, होना, होना, होना चाहिए साध्या का प्रतियोगी कौन होगा साध्य ही होगा अर्थात का अधिकरण होता हुआ साध्य का अनुधिकरण भी होना चाहिए का भी होना चाहिए ऐसा कहना जरूरी है क्योंकि जितने भी अव्यापी वृत्ति वाले गुण हैं अव्याप्य वृत्ति वाले गुण उनको हम यदि साध्य बना देते हैं तो एक ही अधिकरण में आपको क्या हो जाएगा अभाव भी मिलेगा भाव भी मिलेगा जैसे वृक्ष कपी संयोगी वृक्षत्वाद या वृक्षत्वा क्या वृक्षा कपिसी ये पेड़ कैसा है कपी संयोग वाला है क्योंकि वृक्ष होने के नाते वहीं तो बैठेगा कपील इतर इतर वृक्षत कपी संयोगत्व देखने में सदेतु जैसा लगता है लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है इस में भी कपि संयोग है वृक्ष कपि संयोगी इस स्थल में संयोग समझ है समवाय संबंध साबंध क्या हो गया समवाय संबंध के संयोग क्या है गुण है वृक्ष क्या है द्रव्य है गुण द्रव्य में हम से थोड़ी बोल रहे कपी का संयोग में ही देख रहा हूं वृक्ष में कपि से मतलब नहीं है और वो संयोग वाला है कपि भी वृक्ष पर कपी आगे बैठ गया मुझे वर्तमान में चिंता है इस संयोग का कपी से मतलब नहीं है हम विचार कर रहे हैं वृक्ष में संयोग है किसका गटगा पटगा इसका भी हो सकता है लेकिन हमने यहां कपि का संयोग का विचार करवा लक्ष्य मतलब हमारा संयोग से संयोग कैसा है अव्याप्य वृद्धि जब कपि यदि मान लो वृक्ष की एक डाली पर बैठा हुआ है तो डाली पर कपी का संयोग है इन मूल में कपी संयोग नहीं। नहीं। एक अधिकरण में भाव भी अभाव मिला मिला। कि नहीं मिला। एक ही अधिकरण में कपि संयोग शाखा में है और जड़ में मूल में धरती के भीतर जहां पेड़ का जड़ है पेड़ है ना पेड़ कहने के ऊपर का थोड़ी लिया जाएगा जड़ सही तो होगा पेड़ का मतलब पूरा लेकिन उस जड़ में कभी जगह घुस गया दौड़े बैठा गया वहां तो संयोग मिलेगा नहीं और संयोग खुद का स्वभाव ही ऐसा एक जगह रहेगा दूसरे जगह एक ही डाली में यहाँ बैठा है तो बगल में नहीं जड़ तो दूर की बात जड़ और जानबुख जिस लेते हैं वह तीनों काल में संभव नहीं में यहां है डाली में तो अब यहाँ यहाँ है यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ खुद क्या बैठ जाएगा तो वहां जाएगा संयोग कभी कभी इधर उधर संयोग हो सकते हैं ना और मूल में तो होगा ही नहीं इसे जान करके तबिशन का अभाव को हम कहा दिखाते हैं मूल में एक ही वृक्षरूप अधिकरण में साध्य है और साध्य का अभाव भी ऐसे कल में जब आप कोई विश्लेषण नहीं दिए हैं अभाव का अधिकरण कैसा होना चाहिए ये आपने कहा नहीं है तो अपने मर्जी से ले लेंगे ना मूलावच्छेदा ले संयोग उसका भाव कहा मिलेगा शाखा में मिल जाएगी वृक्ष में मिल जाएगा हमको भाव तादृश अभावित्व ही वृक्षतपात में है वृक्षत हेतु में है आवृतित्व नहीं है लेकर आए देखिए न चाहगा मूलावृक्ष तपयोगेतु बन रहा है जहा जहां वृक्ष रहेगा निश्चित रूप उनमें कपयोग होगा ही इसल में पुनः संवायन का संयोग साध्य है आपने कहा नहीं था कोई अवच्छेद अधिकरण का विशेषण जैसे साध्य में कोई विशेषण अभी तक दिया हुआ नहीं है अपने मर्जी से हम कोई भी प्रकार का अधिकरण हम ले सकते हैं तो मूलावच्छेद ने ले लिया संयोग का अभाव का अधिकारण वृक्ष हो गया तंत्र वृतित में आ जाएगा ये मां सारा लक्षण घट रहा है देखो साध जगह कौन हो गया कपी संयोग कौन है संवाय संबंध देना साधता उचित धर्म कौन है कपि संयोग समझोड़ो या कपियोग बोल दो परवाही है संयोगत्व बोलो या कपियोग बोलो कपि संयोगत्व से इतर घटत्वादी से आनावच्छिन्द नया भाव नहीं लिया है कपि संयोग का भाव ले रहे हो सीधे सीधे कपि संयोग में संयोग का भाव रूपा भाव का प्रतिविधावचिन्द कैसा है कपि संयोगत्व से इतर घटतवादी से नावच्छिन्न भी है और रूपी कपयोग सा, भी भी आप नहीं लगा सकोगे भी भी है भी है का भाव तो शालता संबंध संवाय संबंध से अवच्छिन्न है कपि संयोगत्व से इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी है और शालेदक से भी अवच्छिन्न है कपयोग से भी अवच्छिन्न है ये तो तीनों विशेषण आगे न इसमें ऐसा कपयोग का अधिकरण हम बना रहे हैं वृक्ष को कैसे शाखा में नहीं मूलावच्छेद मूलावच्छेद विशेषणों से युक्त जो तीन विशेषण अपने दिया तीनों विशेषणों से संपन्न है कपी से का भाव फिर भी इस कपी संयोग का, का। मूलावच्छिन्न अधिक्रहण कौन हो गया वृक्षित्व तो तो तो तो तो तो तो क्या है वृक्ष में वृक्षत्व है आवृतित्व लक्षण नहीं आया साधुतावच्छेद साधुतावच्छेद साधुता आव कपयोगत्ता अवच्छिन्न भाव भावस्य भावस्य प्रत्योगिताेदेन कपयोगा तृत्ति हेतुस्थवृत्व अतः सद्धेद आसम अव्यादोष सन्निवार दार सत व्याप्ति दोष का निवारण करने के लिए हमने क्या कहना है भाव का प्रतियोगी कौन है कपी भाव का प्रतियोगी कौन है कपि संयोग हमेशा जिसका भाव कहूंगा प्रतियोगी वही हो जाएगा संकोच क्यों करना आराम से बोलो घाटक बचनी गलती बोलो तो सुधर जाएगा नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं आएगा ले बोलो गलत बोलेंगे तो, बोलें तो सुधर जाएंगे सही बोलेंगे तो जय जयकार होगी कितना तो बढ़िया विद्यार्थी है जवाब दे दिया तो कपी संयोग होगा भाग का प्रति कौन है कपी संयोग होगा ये देखिए वृक्ष मैं ये जो धरती है शाखाओं के ऊपर बंदर बैठा हुआ है कपयोग का यहां पर वृक्ष में है वृक्ष में कपयोग है और मूल में क्या है कपयोग अभाव है शाखावच्छेद देना कपि संयोग है मूला मूलावच्छेद देना कपयोग का अभाव है आप देख रहे एक ही अधिकरण में अभाव भी है और अभाव का प्रतियोगी भी है ऐसे अव्यप्रवृत्ति वाले गुणों को झाके सा मुसीबत आए भी नहीं आएगा एक ही अधिकरण में प्रतियोगी भी रहेगा अभाव भी रहेगा ये तो वृत्ति के संयोग नहीं है ना और भी अनेकों गुण वृत्ति है अनेकों द्रवी भी वृत्ति हो जाते हैं तो अव्यापी वृत्ति वाले जितने भी वस्तुएं उनको यदि मैं साध्य कोटी में रख दूंगा तो प्रतियोगी और साध्या भाव दोनों क्या होगा एक अधिकरण में मिल जाएगा इसलिए अधिकरण में क्या विशेषण देना है जो साध्याभाव का अधिकरण है वो कैसा होना चाहिए प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए कह दो अब कैसा है प्रतियोगी का अधिकरण है विशेषण क्या दूंगा जो साध्याभाव का अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण हो अनधिकरण के लिए हम लोग अपनी न्यायिकों की भाषा में क्या कहेंगे प्रतियोगी वही अधिकरण नहीं होना चाहिए प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए और उस व्यधिकरण में रहने वाले का नाम प्रतियोगी वह अधिकरण साध्यभाव कैसा हो प्रतियोगी वही अधिकन्या भाव होनी चाहिए अर्थात प्रतियोगी का अनिधिकरण में होना चाहिए प्रतियोगी का अधिकरण में नहीं हो अब ये विशेषण यदि मैं दे दूंगा समस्या खत्म हो जाएगी ना क्योंकि आप अब का संयोग का भाव को ले रहे थे अब वो नहीं ले सकते क्योंकि मूलावच्छेद कपयोग का जो अभाव है इस अभाव का जो प्रतियोगी कपी संयोग है वो तो विद्यमान है अधिकरण में ही शाखा उच्छेद नहीं है इसलिए हमें मूला उदन कपी अभाव को लेकर लक्षण को नहीं घटा सकते कुछ और अभाव लेनी पड़ेगी आपको घटा घटाभाव ले लो घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा घट हो जाएगा या इसी कपिलयोग का भाव ही ले लीजिए सात्य भाव लेकिन अधिकरण शब्द से आप कपि के अभाव का अधिकरण कौन होगा वृक्ष नहीं ले सकते क्योंकि वह वृक्ष कपयोग रूपा प्रतियोगी का अधिकरण ही है प्रतियोगी का अधिकरण है अनधिकरण नहीं है इस ऐसा अधिकरण ढूंढो जिस अधिकरण में कपिल संयोग का अभाव भी हो और कपिलयोग ना हो ऐसा अधिकरण आपको चुनना पड़ेगा जहां कपि संयोग विद्यमान हो और कपिश कपिश का अभाव विद्यमान हो और कपयोग विद्यमान ना हो ऐसा कौन सा अधिकरण होगा जब वृक्ष में कपि संयोग है तो भूतल में कपयोग नहीं रहेगा भूतल आदि अधिकरण बना ले का अभाव आदिरण प्रतियोगिता अन्य भी है तनित वृत्तित्व भूतलत्वादि में जाएगा आवृत्तित में आ जाएगा देखिए पुस्तक में दे रहा है समवायन कपयोगी मूलावच्छिन्न एक वृक्षे मूलावच्छिन्न एक वृक्ष में क्या था का भाव मिल रहा था एक वृक्षत्र से सत्वादी हेतु विद्यमान है वाच्यम् प्रतियोगी अवृत्ती वृत्ती हैव्याच्य प्रति वैदिक अपने व्याप्ति दुर्द क्योंकि वृक्ष कैसा है प्रतिगि का समानाधिकरण है क्योंकि वृक्ष में है कपयोग का अभाव है का भाव और कपसंयोग रूपा अभाव और प्रतिविधि दोनों एक अधिकरण में रह गया समनाधिकरण हो गया व्यधिकरण नहीं हुआ और हमने क्या विशेषण दिया व्यधिकरण होना चाहिए कह दिया तो इसलिए लक्षण क्या बनेगा प्रतिविधावच्छेद संयोग संबंध पहले से उसी से लक्षण कर पोता हूँ पहले साधुता संबंध आवच्छन साधुता इतर धर्म अनावच्छन छिदावि प्रतियोगिता प्रतियोगी अनधिकरण तन निर्मित प्रत्यवत लक्षण प्रतियोगी अनधिकरण के क्या भाव में ही जोड़ने में बड़ा ये क्या कर रहे हैं इनका अपना तरीका है थोड़ा कठिन तरीका में जा रहे हैं तीनों विशेषण ले लिया पहले आपने और तीनों विशेषण के बाद ही यह कह रहे प्रतियोगी विकतियोगिता साध्या भाव ऐसा ले रहे हैं यह समझाने में भी आपको दिक्कत होगा समझने में साध्या भाव में ही उसका विशेषण बनाना चाह रहे हैं साध्या भाव का ही विशेषण है साधवाओ कैसा हो प्रतियोगी वैदिकरण में रहने वाला प्रतियोगी का अनधिकरण में रहने वाला हो इसका मतलब क्या वही अधिकरण्यम व्यण्य मतलब क्या वेदिकरण भवम व्यधिकरण्यम वेदिकरण में रहने वाला हो अर्थात अनधिकरण में रहने वाला भाव होनी चाहिए इसका क्या है प्रतियोगी वही अधिकरण्य मैंने प्रतियोगी वेदिकरण में रहने वाला वैधिकरण और प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला का मतलब क्या प्रतियोगी अनधिकरण में रहने वाला प्रतियोगी का अनधिकरण में रहने वाला कहो प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला कहो या प्रतियोगी वै अधिकरण्य कह दो तीनों एक ही बात आप इस प्रक्रिया से भी बोल सकते हैं अथवा हमने हमने जो बता रहे हैं सरल पुस्तक में में दिया दिया है सीधे सीधे लिख दिया कि में मत जाओ कि क्यों पकाओ हा? ये सब विशेषण बनाने के अपेक्षा से सीधे सीधे कह दो तीनों विशेषण था ना जो कल दिया हुआ और अंत में था अंत्या कहा था, है ना है। आप प्रतिप के साध्य प्रतिग्याण साध्याण तीरूपित्सा भाव व्याप्ति लक्षण तीनों विशेषणीर्थों आप क्या बोल देते पहले प्रतियोगिता सात्य भावृतित्व भावित वही चीज है खोलते ना सात्य भाव वा लिख दिया अधिकरण अवृतित्व का भाव तो सात्य मतलब भाव अधिकरण निर्वृत वृत्व भाव एक कल था और प्रतियोगिता तक भी था निकंधा प्रतियोगिता जोड़ा प्रतियोग्य नवीकरण साध्या भावक निवृत्त प्रत्युत्ता प्रक्रिया समझने में ऐसे करने पर देखिए लक्षण आसानी से घट जाएगा आपको वृक्ष कपी संयोग में वृक्ष हो गया वृक्षा कपिशी ए तो वृक्ष में क्या हो गया सांतावचिक समझ क्या है समवाय सा धर्मा कपि संयोग उससे इतर भटत्वाद्यनविन्न ठीक और सांतावचर से अवच्छिन्न प्रतियोगिकता सात व कौन हो गया योगा भाव एक प्रतियोगिता संयोगा भाव आपने ले लिया ना कपि संयोगा भाव का अधिकरण इसका प्रतियोगी कौन है कपि संयोगी उसका कैसा होना चाहिए अनधिकरण होना चाहिए ऐसा अधिकरण वृक्ष नहीं हो सकता वृक्ष कैसा है कपयोग का शाखा है देना। भले मूलावच्छेद का अधिकरण है वृक्ष क्योंकि शाखावच्छेदयोग का अधिकरण है अनधिकरण नहीं है और हमने विशेषण दिया एक भाव का जो अधिकरण होगा वह प्रतियोगी का होना चाहिए ऐसा कहने पर वृक्ष रोपाधिकरण को आप ग्रहण नहीं कर सकते तब तो ने क्या किया हदाजी ले लो या दे लो जब जाके नहीं बैठेगा चिंता जिंदगी खत्म तरहित्व क्या हो जाएगा उसमें क्या है नील सेवाला देगा अवृत्तित्व हो जाएगा कहाँ पर आएगा वृक्ष नृत्रो हेतु में अवृतित्व आ गया लक्षण नहीं हुआ का लक्षण हेतु में आ गया प्रतियोगी का अनधिकरण पहले विशेषण जब नहीं था तब आपने क्या किया था मूलावत छेदेरा प्रसंोग का भाव का अधिकरण किसको लिया वृक्ष को ले लिया और वह वृत्व क्या हो गया वृक्ष हेतु में हेतु वही आ गया आवृत्ति तो होना चाहिए इन का अधिग्रहण हो गया तो कपयोग उसका अनुधिकरण कौन होगा ऐसे कर वृक्ष नहीं ले सकते क्योंकि शाकाव छेद कपयोग बैठा हुआ है अरे वृक्ष का कपयोग रूपी प्रतियोगिता ण नहीं हो सकता है, है ना इसलिए आप अधिकरण कोई और ढूंढो जो भाव का साधिकरण भी हो, होना उन हृदयों में वृत्ति क्या है मीनादी है वृक्षत तो नहीं रहेगा ना हृदय हृदय हृदय है वृक्षत नहीं है ऐसा मनुष्य में मनुष्यत्व तो पुरुषत्व तो नहीं सर रद हृदय हृदत्व तो रहेगा वृक्षत नहीं रहेगा तो, तो मीनादियों में आवृत्ति तो आ जाएगा वृक्षत में लक्षण इसे कैसे बोलेंगे अभी इस को जोड़ने के तरध अनावच्छिन्न साधि प्रतियोगिता प्रत्योग्यधिकरण साध्याधिकरण तन निरूपित वृत्व भाव व्याप्ते लक्षण ये लक्षण तो ठीक है महाराज फिर भी गड़बड़ी होगा ऐसा जगह ढूंढेंगे हम जहां इतना लक्षण बनाने के बावजूद भी फिर दोष आएगा चार विशेषण दे चुके हो पांच विशेषण देनी पड़ेगी फल ऐसा है विशिष्ट सत्तावान जाते हैं घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं घट कैसा है विशिष्ट सत्ता वाला है जाति वाला होने से आपको शुरू में समझाया था सत्तारूपी जाति पर सामान्य है सामान्य दिवि परमच पर था ना मूल में उस समय बताया था परसाम कौन है सप्ता अपर सामान्य कौन होगा ये छोटा से छोटा कोई भी जातियां ले लो घटक वगैरह ये अपर सामान्य हो जाते हैं अब उस सप्ता को समझना है दो बात समझ लो पहले सम्मान में घुसने से पहले एक तो समझो विशिष्ट शुद्धा नातरिक्षता एक न्याय है लिख लें विशिष्टांतरिक्षता जो विशिष्ट होता है वह शुद्ध से बिल्कुल अलग नहीं होता जैसे किसी को आपने रहे कर ब्राह्मण है क्या कहा आपने ये ब्राह्मण है इसका मतलब याद नहीं कि वो मनुष्य नहीं है ब्राह्मण है इसका मतलब मनुष्य नहीं है ऐसा अर्थ नहीं बिता सकते आप ब्राह्मण है।, है।, है का मतलब क्या ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य ब्राह्मण है का मतलब ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य और ये मनुष्य है का मतलब मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य क्या हो गया सामान्य हो गया और ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य क्या है विशिष्ट हो गया लेकिन दोनों में अंतर कुछ नहीं दोनों मनुष्य ब्राह्मणत्व तो विशिष्ट मनुष्य भी मनुष्य है मनुष्य सामान्य विशिष्ट मनुष्य भी मनुष्य मनुष्यत्व तो दृष्टिया दोनों में कोई भेद नहीं है आज तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता पहले तो वेशभूषा से समझ आते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वेशभूषा से पता लग जाता था पुरुषों के स्त्री ब्राह्मणों के पुरुषों के और स्त्रियों वेश के वेशभूषा लालक्रियो के पुरुष और स्त्री का वेशभूषालक आज कल तो सब पैंट शर्ट है आज तो लड़का लड़की बेबू नहीं समझ में आता बारह तेरह साल तक लड़की का क्या पता चलता लड़का कि लड़की है मुझे नहीं पता पैंट शर्ट पहन लेते बाल काट देते लड़कियां तो कटा सा चल रहा है बस हाव भाव बोली चालीस थोड़ा वो नहीं तो कुछ आज तो का दौर विष्णुनाथ लड़का लड़की भेद भेदगी समझ में आता सब जो विशिष्ट है वह भी सामान्य से भिन्न नहीं है सामान्य दृष्टिया विचार करता हूं जब वह विशिष्ट भी सामान्य से सा अलग नहीं होता आप दूसरा बात जो समझना है हैं में घुसने से पहले तो है कि विशिष्ट सत्ता क्या चीज है शुद्ध सत्ता क्या चीज है शुद्ध सत्ता कहते हैं जो द्रव्य गुण कारण तीनों में रहने वाली सत्ता का नाम शुद्ध सत्ता अब घट गया है द्रव्य भट क्या है एक द्रव्य तो विशेष सत्ता कौन है वर्तमान कल में विशेष सत्ता तीन हो सकता है जो द्रव्य में रहने वाले विशेष सत्ता द्रव्य में रहने वाले विशेषता का क्या है गुण कार्म गुण कारम आवृत्ति सत्ता का नाम विशेष सत्ता द्रव्य में रहने वाले विशेषता क्या है जो गुण और कर में न रहने वाली सत्ता ना तो क्या है अर्थात ब्राह्मण में रहने वाली जो मनुष्यत्व है विशिष्ट मनुष्यत्व वो क्या चीज है क्षत्रिय वैशिष्ट शुद्ध में नहीं रहने वाली है मैं सिखाना पड़ेगा तभी तो विशिष्ट हुआ नहीं तो ब्राह्मण क्या चीज है इतना ही है वो जो क्षत्रिय में क्षत्रिय वैश्विक वैश्विक शुद्ध में शुद्ध उन किनों से उन तीनों में रहने वाले मनुष्य को यहां नहीं लेना वही ब्राह्मण विशिष्ट में, तो में रहने वाले विशेष क्या है नाम द्रव्य रहने वाले गुण विशेषत्ता और गुण में रहने वाली विशेषत्ता कौन है द्रव्य कर्म आवृत्ति द्रव्य कर्म आवृत्ति सत्ता इसी प्रकार से कर्मणी में रहने वाली कर्मणी कर्म में रहने वाली जो विशेषत्ता क्या है द्रव्य गुण आवृत्ति विशेषत्ता तीन होती है द्रव्य में रहने वाली सत्ता क्या है जो गुण कर्म में न रहने वाली सत्ता का नाम द्रव्य में रहने वाली विशेषत्ता गुण में रहने विशेषत्ता क्या है पूछने पर आप कहोगे द्रव्य और कर्म न रहने वाली जो है उसको हम कहते हैं वल गुणमात्र में रहने वाली सत्ता का नाम जो है गुणविष्ट विशेष सत्ता कर्मे जब जाओगे तो द्रव्य गुण में ना रहने वाली जो सत्ता ऐसा न रहने वाले मतलब उनमें निरूपित ना हो उनसे निरूपित ना हो द्रव्य गुण अनूपित वृत्तित होना चाहिए इसमें द्रव्य कुंडित सामान्य हो गया आवृत्तित करने से विशेष तो ना आप यहां भी विशिष्ट क्या है ये पहला वाला है क्योंकि घट क्या है द्रव्य यह विशिष्ट सत्ता शुद्ध से भिन्न नहीं है क्यों शुद्ध सत्तात्व शुद्ध सत्तात्व जाति विशिष्ट सत्ता में भी है जिसे मनुष्यत्व जाति कहां है ब्राह्मण में भी है, अन्य मनुष्यों में भी है, मनुष्य इसे मनुष्यत्व दृष्टिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी में कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध सत्तात्व धर्म आवच में देखूंगा तो क्या होगा विशुद्ध सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे और शुद्ध सत्ता दोनों समान और शुद्ध सत्ता दोनों समान हो जाए किस दृष्टि से शुद्ध सत्ता दृष्टि से जैसे मनुष्य की दृष्टि से ब्राह्मण और शुद्रादी समान है उसी प्रकार प्रद्ध सत्ता दृष्टि से तीनों में रहने वाली इसको कहते विशिष्ट शुद्धार्थ विशिष्ट शुद्धार्थ ना तिच्छते दोनों समान है कै दृष्टिया शुद्ध सत्ता दृष्टिया तो छिन्न तुम पूछोग तो विशत्ता और दोनों भिन्न नहीं है समान है बात अब आइए स्थल बातें दिव्या में रख ली आप समझिए स्थल में आपने प्रतियोगी का अनधिकरण तो विशेषण दे दिया लेकिन प्रतियोगी केन के धर्म आवच्छिन्न होना है चाहिए नहीं कहा, कहा है क्या किस धर्म से अवच्छिन्न हो जैसे वहां सात अवच्छेद का चिंता न पड़ा अगर धर्म ले सकते धर्म से हम प्रतियोगी को ले सकते हैं सप्ताह भट में समय समुद्र रहती है तो सांतावचित संबंध हो गया समवायना सा घटत्वाद्यवच्छि भी है ना घटत्वादी अनवच्छि भी है और विशिष्ट सत्ता सेना विशिष्ट सत्ता का अभाव का अधिकरण प्रतियोगी ने सत्ता का विशिष्ट सत्ता अभाव का प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता उसका अनधिकरण ये तो आपने विशेषण दिया ना अभी तक चाहिए तो आपने कहा आवचन प्रतियोगिता साध्याभाव का जो अधिकरण है वच्छन, साथा वच्छन, साथा वच्छन का वच्छन का वो प्रतियोगि का अनधिकरण होना चाहिए वर्तमान क्षण में हमने घटा दिया साधुता समय संबंध आवच्छिन्न साधु सत्ता से इतर भटत् से अनवच्छिन्न साधितावच्छेद से अवच्छिन्न प्रतियोगिता सत्ता भाव का अधिकरण प्रतियोगी विश्व सत्ता का अनुधिकरण होना चाहिए यह आपने कहा है अभी तक के लक्षण लेकिन यह प्रतियोगी जिसका अनधिकरण ढूंढ रहे हो वह केवल धर्मावच्छिन्न होना चाहिए तो आपने कहा नहीं है हम क्या करने विश्व सत्ता का अनधिकरण शुद्ध सत्तात्व न ले लूंगा शुद्ध सत्तात्व सत्ता का अनधिकरण कौन होगा क्योंकि शुद्ध सत्तात्व न विशिष्ट सत्ता अभिन्न ना सामान्य कोटि में मनुष्यत्व न ब्राह्मण भी मनुष्य हो गया इधर शुद्ध सत्ता तो सत्ता भी शुद्ध विशिष्ट सत्ता भी शुद्ध सत्ता के समान हो गया और शुद्ध सत्ता कहाँ कहाँ रहता है द्रव्य गुण कर्म तीनों में तो अनधिकरण कौन होगा सामान्या सत्ता कहाँ रहेगी द्रव्य में गुण में कर्म में जो सतम नहीं रहेगी तीन तीनों से भिन्न सामान्यवा, विशेषवा, वाय है ना इसलिए शुद्ध सत्ता विश्व सत्ता का अनधिकरण कौन हो गया सामान्या और विशिष्ट सत्ता भी नहीं रहेगा कि विशिष्ट सत्ता कहा रहता है द्रव्य में विशिष्ट सत्ता कहां रहेगा द्रव्य में विशिष्ट सत्तात्वि रहेगा विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट सत्ता द्रव्य मात्र में रहेगा कहीं शिष्ट सत्तात्विता द्रव्य कर्म तीनों में रहेगा इससे ब्राह्मण ब्राह्मण कहां रहेगा ब्राह्मण में ही रहेगा कहीं मनुष्यत्व शिष्ट ब्राह्मण मनुष्यत्व आज ना देखोगे ब्राह्मण में भी मनुष्यत्व ही आएगा सामान्य दोनों में अंतर समझो थोड़ा और बेस्पष्ट नहीं हो रहा है लग रहा है मेरे को अब समझ में आ आई देखिए पहले मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण इन दोनों में क्या अंतर मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण में अंतर क्या इसमें ब्राह्मणत्व बोल दिया ना मनुष्यत्व कहा बोल रहा हूं दोनों में एक है मनुष्यत्व शिष्ट ब्राह्मण और दूसरे में आप देख रहे हो ब्राह्मणत्व शिद्ध ब्राह्मण में फर्क क्या मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण कहूंगा यह अन्यों से अभिन्न हो जाएगा अन्यो से अन्य से अभिन्न हो जाएगा मनुष्यत्व दृष्टि हम देखूंगा ब्राह्मण भी मनुष्य ही कहा जाएगा तो छत्र से अभिन्न हो जाएगा लेकिन ब्राह्मणत्व दृष्टि में ब्राह्मण को देखूंगा तब वो अन्योभ हो जाएगा रखनी है से मैं ब्राह्मण को देखूंगा तो वह ब्राह्मण कह रहा हूं ब्राह्मण से भिन्न हो जाएगा अर्थात ब्राह्मण दृष्टिया ब्राह्मण केवल ब्राह्मण में रह जाएगा और मनुष्य से ब्राह्मण करने से सामान्य कोटि में आ जाएगा समझ में आएगी ना बात इसी प्रकार से अब आई शुद्ध सत्तात्व विशिष्ट शुद्ध सत्तात्व से विशिष्ट सत्ता को आप देख रहे हो और विशिष्ट सत्तात्व में ना विशिष्ट सत्तात्व को देखोगे मनुष्य और ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व ने ब्राह्मण को देखा तो अन्य उनसे भिन्न हो जाएगा और मनुष्य से ब्राह्मण को देखा तो अन्य उनसे अभिन्न हो जाएगा उसी प्रकार शुद्ध सत्यात्वता को देखूंगा तो अन्य उनसे अभिन्न हो जाएगा ठीक है और विशेष सत्ता को देखूंगा तो अन्य उनसे द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा ठीक और विशिष्ट सत्ता को विश्ता को देखूंगा तो द्रव्य मात्र में रहेगा गुण कर्म में नहीं रहेगा अन्य में नहीं रहेगा भिन्न नहीं ना को देखूंगा तो शुद्ध सत्तात्वता तो सत्ता को देखूंगा वह द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी सत्तात्व विशेषत्ता को देखूंगा तो द्रव्य मात्र में रहेगी गुण कर्म में नहीं रहेगी बात अब आइए इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां विशेष सत्तात्व नशि सत्ता का कौन होता है द्रव्य मात्र होता है ना गुण कर्म नहीं होता लेकिन शुद्ध सत्ता तो का अधिकरण कौन होता है द्रव्य गुण कर्म तीनों है ना शुद्ध का सत्तात्व कौन होता है द्रव्य गुण कर्म तीनों तो अनधिकरण कौन होगा समझ बात कि सत्ता का तो अधिकरण कौन हो गया हमें सामान्य विशेष अन्य भाव पदार्थ को पड़े लेनी पड़ेगी ना और भी विशेष सत्ता का भी अभाव का अधिकरण हो जाएगा क्योंकि विश्व सत्ता कहाँ रहेगा द्रव्य मात्र में विशेष सत्ता विशेष सत्ता जो है द्रव्य मात्र में रहेगा तो उसका अभाव का रहेगा सामान्य में तो रहेगा ही गुण में भी अभाव मिलेगा कर्म में भी अभाव मिलेगा लेकिन गुण में नहीं मिलेगा इसलिए और जाति में जाति नहीं होती पहले बता चुका हम जाति का के बाद के बाद व्यक्ति रूप संबंध छोड़ा नहीं जाति बाधक संग्रह श्लोक भी लिखाया था तो जाति में जाति नहीं होती इसलिए सामान्य वृत्तित्व सामान्य वृत्तित्व चला जाएगा समवाय संबंधारी आदि में सामान्य समवाद संबंध रहेगी ना आवर्तित्व जाएगा जाते हैं आवर्तित्व आ गया आ हेतु में अवृत्तित्व आ गया अवृत्तित्व हो गया और समवाय संबंध आदि व्यवतो सामान्य में समवा संबंध रहेगा ना ये असभ्यतु है ये तरह जाते सत्ता नहीं है असधेतु में लक्षण नहीं जाना चाहिए लक्षण चला गया अस्यतु में तो आ गया उसके अंदर अलक्ष्य में लक्षण जाना क्या है अतिव्याप्त अब अति व्यती तो सप्ताह व्यापित समझ रहे थे कि सभी सभ्यतु स्थल आपने लिया था आपने जो स्थल लिया है तरह है, यत्र जाते हैं, नहीं, जान जान जाती वहाँ नहीं रहती है जहा जहां तो जाती है वहां वह विशेषत्ता है यह व्याप्ति भंग हो गया कि नहीं हो गया जिन जिन जगहों में जाती रहेगी वहां वहां विशेषत्ता होना चाहिए जाति कहाँ कहाँ रहती है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है इन विशेष कहा रहते हैं केवल द्रव्य में गुण गुणगर्म नहीं रहा इसे जहां जहां जाती रहता है वहां विशेष रहता है ऐसा बोलना गलत हो कि नहीं हुआ इसलिए असत हेतु का जाएगा ये व्याप्ति बन नहीं सकती गलत व्याप्ति इसे हेतु क्या हो गया असत हेतु असत हेतु में लक्षण नहीं जाना चाहिए लेकिन लक्षण चला गया कारण क्यों कारण जो प्रतियोगी अनधिकरण में आपने या कोई विशेषण नहीं दिया था मैंने शुद्ध सत्ताप ले लिया क्यों नियम क्या था विशेषण शुद्धार्थ ना ये विशिष्ट है वह शुद्ध से भिन्न नहीं होता है इस नियम के आधार पर हमने क्या किया शुद्ध सत्ता प्रतियोगी का अनुधिकरण ढूंढा तो सामान्य आदि हो गया वृतित्व साम, समवाय में चला गया अवृतित असद में आ गया अगले दोष निवारण करने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये, ये ना ले सकें आप ऐसा एक शब्द दो जिससे शुद्ध सत्ता विशिष्ट सत्ता को आप ना ले सकें। आप क्या ना प्रतिविधि का आवच्छ कर दो प्रति कौन है विशिष्ट सत्ता प्रतिविधा अवच्छेद क्या है शुद्ध सत्तात्व नहीं है विशिष्ट सत्तात्व है जैसे ब्राह्मण का आवच्छेद कौन पूछेंगे तो क्या होगा मनुष्य नहीं बोल सकते ब्राह्मण का वच्चे देखे ब्राह्मणत्व ब्राह्मण्व चंद्रहण ब्राह्मण में रहेगा दूसरों में जाएगा नहीं इसे शुद्ध जिससे बोले विशेषत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में था लेकिन विशेष सत्तात्वता ले लूंगा तो द्रव्य मात्र में रहेगा गुणकर्म में नहीं जाएगा तब अनिग्रहण शब्द क्या लूंगा मैं गुणकर्म ले सकता हूं विशेष सत्तात्व नशे कहा रहेगी केवल द्रव्य में अनधुण हो जाएगा गुण गुणकर्म निवृत तो वृत्त जाति हो जाएगा अवृत्त जाति नहीं होगी गुण कर्म जाति रहती कि नहीं रहती है गुणकर्मे जाति क्या विशेष दिया प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छी कहना जरूरी है प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहना भी जरूरी विशिष्ट तत्व ना आ जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद क्या है क्योंकि प्रतियोगी है विशेष सत्ता प्रतियोगितावच्छेद होगी विशेष सत्तात्व तारिश प्रतियोगिता सत्ता। जो विशेष सत्ता है वो केवल द्रव्य में रहती है गुण कर्म में नहीं, नहीं। रहेगी प्रतियोगी का अनिधिकरण शब्द से हम क्या ले सकते हैं गुण कर्म ले सकता हूँ तरंत वृत्व हो जाएगा फिर गुणकर्म क्या रहेगा जाति रहती है गुणकर्मृत्ता वृतित्व जाति में आ गया अवृत्तित्व नहीं आया तो असत्यु में लक्षण नहीं गया तो अति व्यापोष दूर कुछ सर तो पर्वत वर्ग मत में घटा लो प्रत्योग मिल जाएगा सही तो कपयोग में घटा लो कपयोग में भी घटा सकता हूँ नहीं में घटा लो तो प्रतियोगितावच्छेद अवच्छिन्न विशेषण आपने देना है तो लक्षण क्या होगा साधुतावच्छेद तो संबंध अवच्छिन्न साधुतावच्छेद साध तो के तर धर्म अनवच्छिन्न साधितावच्छेदता अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छेदता अवच्छिन्न प्रतियोग्य निकरण साध्याणम तन निर्मित इतना कहने पर भी फिर दोष आएगा एक और छठा विशेषण देना पड़ेगा आपने यह संबंध नहीं बोला <canstans toippers> ये जो प्रतियोगिता संबंध क्या होना चाहिए कहा नहीं है आपने के ना लेना चाहिए यह आपने नहीं कहा तो जब संबंध आप नहीं कहोगे तो अपनी मर्जी हो जाएगी चाहे मैं कोई वृत्ति नियामक संबंध से प्रतियोगी को ले लू चाहे वृत्ति अनियामक संबंध से प्रतियोगी को ले लू वृत्ति नियामक संबंध मैंने निश्चयात्मक संबंध होता है जैसे समवाय है संयोग है स्वरूप संबंध है तादात संबंध नियामक है और वृत्ति अनियामक है जिसका कोई ठिकाना ही कभी भी कैसे भी हो सकता है उसको कहते हैं वृत्ति अनियामक संबंध जैसे घटक ज्ञान हुआ क्या हुआ घटक ज्ञान और आप जैसे जानते हैं घट ज्ञान कहां रहता है कहा रहता है ज्ञान ज्ञान क्या रहता है आत्मा में ज्ञान अधिकरण आत्मा क्या पड़े हो रटे नहीं हो क्या ज्ञान आत्मा तो घटक क्या रहता है आत्मा में किस समय इसको कहते वृत्ति नियामक संबंध से घटक ज्ञान आत्मा में रहा और वृत्ति अनियामक संबंध से ज्ञान को रखना चाहूं तो ज्ञान आत्मा में नहीं ले सकते आप अब ज्ञान को घट में लाओ ज्ञान घट में है अपना ही विषय में घटक ज्ञान हुआ वह घटक ज्ञान आत्म में होता है जैसे वहां तो पैदा होता है समय समझे उत्पन्न के वाक बात छोड़ दो ये तो पक्का हो गया वृत्ति नियामक समय सम्झ समझाने के लिए बता दिया इन उस ज्ञान को जो आत्मा में पैदा हुआ था घटक ज्ञान वही घटक ज्ञान को घट विषय में ले आता हूं विषय को क्या करूंगा अधिकरण बना दूंगा किसका ज्ञान का।, का उस ज्ञान का जो अधिकरण मैंने बना दिया किसको घटादी विषयों को बना रहा हूं तो घटादी जो विषय जो ज्ञान का अधिकरण हो रहे हैं किस संबंध से होगा उसको कहते वृत्ति अनियामक क्या है वृत्ति अनियामक संबंध के ज्ञान घट में ही रहेगा कैसा था पटक ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान पट में चले जाएंगे मठ ज्ञान हुआ तो जैसे विषय बदलेगा तो तो तो विषय में ज्ञान को बिठाना पड़ेगा तो विषय का आकार बदलते जाता है ज्ञान के संबंध का भी स्वरूप बदलते जाता है इसलिए उसको कहा वृत्ति अनियामक संबंध लेकिन ज्ञान में जो ज्ञान जो आता में हो रहा है वह कोई फर्क नहीं पड़ता कभी चाहे घटक ज्ञान हो चाहे पट ज्ञान हो जाए मठ ज्ञान हो, हो, हो. में तो समय समझ से ही पैदा ज्ञान आता में समवाय समझ से ही रहेगा चाहे वो घटक ज्ञान हो चाहे पटक ज्ञान है चाहे मटक ज्ञान है चाहे लेखनी ज्ञान है चाहे पुस्तक ज्ञान है कोई भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वो भी न्यायिकों के हिसाब से आत्मा में समवाय समझ से ही रहेगा बदलता नहीं लेकिन जब ज्ञान विषय में आता है तब उसके संबंध का परिपक्व स्थिति नहीं क्यों क्योंकि ज्ञान और घट इन दोनों के संबंध पर विचार कर रहे हैं हम लोग ज्ञान घट में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा और घट ज्ञान में रहता है तो किस संबंध से रहेगा ज्ञान में रहती है विषय विषयिता और घट में रहता है विषयता ज्ञान निष्ठ विषयता निरूपित विषयता का है घट। इसलिए ज्ञान इस संबंध कल्पना बनाएंगे कल्पना करेंगे ज्ञान अनिष्ठ विषयता निरूपित विषयता नामक संबंध की कल्पना करो उस संबंध से ज्ञान घटना आ और घट ज्ञान भी ठीक उल्टे रास्ते से चलो घट अनिष्ठ विषयता निरूपित विषयता संबंध से घट जाएगा ज्ञान इसलिए सीधे सीधे हम क्या कहते हैं इस चक्कर को छोड़ के विषयता संबंध से घट ज्ञान में आ गया और ज्ञान घट में विषयता संबंध से चला और निरूपित रूप कुछ न बोल करके सीधे सीधे कहा जाता है घट ज्ञान में विषयता संबंध से ज्ञान घट में विषयता संबंध से आता जब ज्ञान को घट में ला रहे हो तो प्रयोग करूंगा मैं ज्ञानवान घट रहा क्या बोलूंगा ज्ञानवान घटा और घट घट को ज्ञान में ले जा रहा हूं तो कहूंगा घटवत ज्ञानम दोनों में अंतर है समझ में आ रहे ना ज्ञानवान घटा में विषयता समझ ज्ञान घट में रहता है और घटवध ज्ञानम में घट ज्ञान में विषेता समझ से रहता है तीनों में बहुत अंतर है शुरू में आप लोगों ने पढ़ा अयंघटा या ज्ञान है ज्ञान में विषयिता है ज्ञान में विषयता है और अयंगटा घटा है विषय है उनको तीन प्रकार का भेद कर दिया संसर्गता प्रकार था विशेषता अब विषयिता में भी तीन हो जाएगा ना इसी प्रकार से जैसे विषयता में तीन आपने देखा संसर्गता प्रकार विशेषता विषयिता में वितीन हो जाएगा संसर्गता प्रकार विशेषता जब ये उल्टा बोलूं। क्योंकि देखिए अब ज्ञान, आत्मा में था, ज्ञान था और अब अब तो और रहा है ज्ञानवान घट या इसमें रहा विषयिता और यह विषयता तीन भाग हो जाएगा संसर्गता प्रकारता और घटव ज्ञान में यह विशेष है ना मुख्य इसमें रहेगी विषयता और यह विषयता तीन भाग भक्त हो जाएगा संसर्गता प्रकारता विशेषता अंतर पढ़ रहे ना यह विषयता का प्रभेद हो गया यह विषयता का प्रभेद हो गया इसे कई लोगों के दिमाग में रहता है विषयता में ही प्रकार विशेषता भेद होता है विशेषता में भेद नहीं होता ऐसी बात नहीं है ज्ञान का स्वरूप है जैसा बोलोगे उस पर निर्भर है किसम से रहता है संबंध आवत छिन्न ज्ञान छिन्न ज्ञान विशेषता निर्भिधसा बोलना पड़ेगा आपको और यहां आएंगे तो ठीक उल्टा हो जाए घट ज्ञान में रह रहा है विषयता संबंध से विशेषता होता है संसर्भता प्रकार होता है निर्भर है आप किस ढंग से बोल रहे अधिकतर नया एक लोग न्याय पड़े हुए अधिकतर लोग दिमाग में ही रहता है यही रहे इतना ही उनको मालूम यही सब मानते नहीं जाते नहीं इस चक्कर में लेकिन इसमें गए बिना काम चलता भी नहीं है सच्चाई तो यह है शुरू शुरू शुर में हमको एक गुरुजी ने जो पढ़ाए थे अगला ज्ञानवान सप्ताह को पूरा कटवा दिया देखो कि वो गुरुजी भी इसको नहीं जानते थे इसे उनका कहा कि काट तो गलत है ज्ञानवान घटा ठीक नहीं होता ही नहीं है ऐसा बोल दिया और पूरे कटवा दिया मेरे को काट दो इसको। गलत काट जैसे मैं कही आपको बोलते काट देता आप काट देते जब तो बनारस गए खोपड़ी फोली बड़े गुरु लोग मिले उन्होंने कहा ऐसा नहीं ऐसा भी होता है तो बदना शुक्र थे गौतम ऋषि का अवतार माना जाता था बड़े बड़े विद्वान थे इतना आसानी से किसको को समय देते भी नहीं थे हमको भी क्या छुट छुट्टी का दिन दिया अष्टमी अष्टमी के दिन छुट्टी के दिन प्रतिपदा जाओ क्षमताएं पूछो समाधान कर दो पढ़ो दूसरे से नया आए कौन से बहुत बनारस मैं दो नया गुरुओं से पढ़ता था छुट्टी में के पास जाता मैंने उनके पास से प्रश्न रखा गुरु जी ज्ञानवान सत्पात होता ही नहीं बोलते घडो ज्ञानवान घड़ा ज्ञानवान सत्पात होता नहीं बोलते कटवा दिया मेरे को न्याय बोधने में क्या सच है आप बताइए पहले तो बड़ा गुस्सा हो गई किससे पढ़ के आए बेवकूफों से पढ़ के आ जाते मेरे से शंगा करते हो डांडने लगे मुझे ऐसे उनसे पढ़े ही क्यों तुम मुर्ख कौन से पढ़ लिया है और मेरे पास आज आपकी ऐसी शंका पूछ गया मैंने गुरु जी हम स्वयं मूर्ख थे तो मिले भी कोई मूर्ख तो क्या करे अब आप हमें ठीक कर दो मैं रॉ मेटीरियल तो फैक्ट्री में कच्चा माल ही तो आता है ना बस बढ़िया माल हो बाहर निकलता तो है अब आपकी कंपनी में रॉ मेटेरियल कचरा माल आया है इसको तो ठीक करके भेजो करेज फोपड़ी है तुम्हारे है जहाँ जरूरत पड़ता है वैसे मुड़ जाते फट से गुरु जी न्याय से यही सिखाता है जैसा वैसा घुमाना घटाव ज्ञान हम ज्ञानवान घट उल्टा सीधा सब करता है हमें भी जहाँ जरूरत पड़ता है वैसे हाथ झूठने पड़ते बदलने पड़ते फिर बात समझाए न ऐसा नहीं ऐसा भी है तो इसलिए गलत नहीं पंक्ति जो दिया गया है सही है वृत्ति अनियामक संबंध जब प्रतियोगि आप संबंध विशेषण नहीं देते हो तब कैसे दोष आता है इस पर कल विचार करेंगे